नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विद्यार्थी मित्रों खास करके आपके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें पर्टिकुलर हम लोग किसी एक ट्रेड को लेकर बात करते हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो आज के इस खास शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष दिल्ली नोएडा से पधारे हुए हैं रघुवंशी जी हैं पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकल वहाँ का न्यूज़पेपर है चेतना मंच जिसका नाम है और उसको वो चला रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं आसपास के इलाकों में लोग बड़े चाव से इस पेपर को पढ़ते हैं तो आइए उसके वहाँ उम, उन चीज़ों को तो हम लोग समझेंगे ही लेकिन आज के शो में हम लोग करियर इन मीडिया के बारे में बात करेंगे कि मीडिया में हम कैसे अपने आप को अच्छी तरह से सफल बना सकते हैं इस विषय पर अच्छी तरह से हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे रघुवंशी जी से तो आप सभी की तरफ से रघुवंशी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में धन्यवाद ओम शांति जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त रेडियो ऑन करके आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो वो चाहेंगे कि आपके बारे में पूरी जानकारी हो तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में हमारे विद्यार्थी मित्रों को ज़रूर बताइए जी बिल्कुल मेरा नाम आर रघुवंशी है नोएडा उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है वहाँ चेतना मंच के नाम से दैनिक समाचार पत्र का संचालन करता हूं और मैं मूल रूप से मुजफ्फरनगर के ही एक छोटे से गाँव गढ़िनोआबाद में पैदा हुआ श्री सोहनबीर सिंह मेरे पिताजी का नाम है श्रीमती बाला देवी मेरी माताजी हैं एक किसान परिवार में पैदा होने के बा... कारण मुझे गांव गरीबी और भूख का अच्छे से अंदाज़ा है कि वहाँ कितनी तकलीफ़ें हैं जी, कितनी जी, समस्याएं हैं सहयोग से पत्रकारिता के इस पावन प्रोफेशन में मैं आया जिसके माध्यम से छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है यह दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है जिसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं देश की समाज की अपने गांव की गरीब की किसान की और इस सेवा का तरीका क्या है कि आप उनकी जो समस्याएं हैं जब आप पत्रकार बन जाएंगे उनकी समस्याओं को रेडियो पर टीवी पर समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में प्रकाशित करके सरकारों तक पहुंचा सकते हैं उनका समाधान करा सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रघुवंशी जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे आज करियर इन मीडिया के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो मीडिया आज के समय में और थोड़ा सा पीछे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय का जो परिवेश है मीडिया का वो चीज़ें हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ज़रूर बताइए असल में हिंदुस्तान में पत्रकारिता या पत्रकारिता ही कहूँगा मीडिया तो एक बहुत वाइड शब्द है जी, जी उसमें फिल्म भी है। आती है उसमें सोशल मीडिया भी आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों ये दोनों पत्रकारिता के तहत संचालित होते हैं पत्रकारिता का दृष्टिकोण में कुछ इन शब्दों में यदि साफ कर पाऊं विद्यार्थी मित्रों से कि हमारे जो पत्रकारिता के पूर्वज रहे हैं उन्होंने कुछ यूं कहा खींचो ना कमान ना तलवार निकालो तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो क्या बात है जब हम गुलाम थे जी। देश को आजाद कराने के मकसद से पत्रकार तैयार होते थे वहां से पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ जी। और ये जो तोप तीर और कमान की बात हो रही थी यह कोई हिंसा के लिए बात नहीं हो रही थी भाव यह था कि ये बहुत शक्तिशाली अंग्रेज हमारे सामने हैं यदि इनका मुकाबला करना है तो कलम से कर सकते हैं अखबार से कर सकते हैं पत्रिका से कर सकते हैं फिर आपने देखा होगा जो पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं मीडिया में जाना चाहते हैं वो इतना तो जानते ही होंगे कि चाहे महात्मा गांधी रहे हों मदन मोहन मालवीय रहे हों या अभी शरीर जिन्होंने छोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों तमाम लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से मीडिया के माध्यम से देश और समाज को बदलने का काम किया है हाँ एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूँ यह क्षेत्र निश्चित रूप से करियर के दृष्टिकोण से अच्छा क्षेत्र है लेकिन केवल और केवल रोजी रोटी कमाने के मकसद से इस क्षेत्र में आना है तो मेरा निवेदन है कि दूसरा कोई क्षेत्र भी आप चुन सकते हैं आप केवल रोजी रोटी का ये क्षेत्र नहीं है ये सेवा का क्षेत्र है देश की सेवा मानवता की सेवा समाज की सेवा का ये बहुत अद्भुत क्षेत्र है और बड़ी संख्या में मैं आप जानते हैं बड़ी संख्या में लोग समाज आप खुद देखिए रेडियो के माध्यम से समाज का कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपका यह रेडियो चैनल यहाँ गरीब लोगों तक जाता जी, है गांव तक जाता है और उनको शिक्षित करने का काम करता है बहुत बड़ा काम है जी, जी, जी। इस तरह से ये इतिहास हुआ पत्रकारिता का वर्तमान में पत्रकारिता में कहूँ तो एक संक्रमण काल के दौर में है जी, जी। जब प्रिंट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक हावी हो रहा है, है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक <laughs> दोनों के ऊपर सोशल मीडिया हावी हो रहा है <laughs> तो यहाँ बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है जी जी जी एक और बात मैं निवेदन करना चाहूँगा छात्र मित्रों से कि आजकल अपने व्यवसायिक हितों के लिए पत्रकारिता के कोर्सों के नाम पर मैं कहूँ बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं <laughs> इस प्रोफेशन में जाने से पहले कहीं दाखिला लेने से पहले निश्चित रूप से किसी पुराने पत्रकार से अपने परिवार में हो समाज में हो या कहीं किसी भी प, आ, संस्थान में जाकर के सलाह करना चाहिए ये समझना चाहिए कि किस संस्थान में पढ़ने से आपका अच्छा करियर बनेगा आप अच्छा जान पाएंगे अच्छा सीख पाएंगे और मैं तो ये कहता हूँ कि आ, आप लोग यहाँ हैं आसपास पास और ब्रह्म में जाइए वहाँ मीडिया विंग है मीडिया विंग में बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं यहाँ एफएम रेडियो में बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं यहाँ पीस माइंड टीवी में बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं इनसे भी आप राय कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं जी रघुवंश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही शॉर्ट में आपने बताया कि मीडिया क्या है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें आप पत्रकारिता को लेकर आप काम कर रहे हैं जैसे चेतना मंच का नाम आपने बताया और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज हमारे युवा साथी कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक प्रोफेशन को चुनते भी हैं करियर करना है मुझे मीडिया में तो फिर वापस उसके पास एक ऑप्शन आता है कि किस क्षेत्र में जाए सोशल मीडिया में जाए टी में जाए रेडियो में जाएँ या फिर मीडिया में जाए एक थोड़ा थोड़ा सा सा रहता है तो मैं थोड़ा सा अगर इस जब आप पत्रकारिता या मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है यदि आपकी बैकग्राउंड अंग्रेजी भाषा में आपने पढ़ाई की है अभी तक आपका अंग्रेजी में बोलचाल पर बहुत नियंत्रण है तो आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं आपका अंग्रेजी का बोलचाल उतना प्रभावशाली नहीं है हालांकि ठीक है कि वहाँ हिंदी के लोगों की भी आवश्यकता है लेकिन जब आप मूव करेंगे वहाँ जॉब कर रहे होंगे तो अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मेरा निवेदन ये है कि यदि आप हिंदी या अपनी स्थानीय भाषा में ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो भी पढ़ाई आपने की है हुँ, हुँ, तो आप प्रिंट की तरफ जाए प्रिंट की तैयारी करें प्रिंट में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद भी प्रिंट में जो समाचार पत्र हैं उनके सर्कुलेशन में कई कई गुना वृद्धि हुई है हुँ, हुँ, हुँ. पहले समाचार पत्र बड़े शहरों में ही पढ़े जाते थे धीरे धीरे वो कस्बों तक गए और खुशी आपको होगी सब लोगों को जान कर के अब हर गांव में समाचार पत्र पहुंचता है तो सर्कुलेशन बढ़ा है जी। सर्कुलेशन बढ़ा है तो उनकी आमदनी बढ़ी है तो वो अच्छे पेमास्टर भी बन रहे हैं वहां सरकार के कई आयोग हैं जिनमें मिनिमम वेजेज की बात कही गई है उतना तो उनको वेतन देना ही पड़ता है तो मैं निवेदन करूंगा हिंदी वाले बच्चे और अपनी स्थानीय भाषाओं में पढ़ने वाले बच्चे वो प्रिंट मीडिया की तरफ जाएं अंग्रेजी वाले बच्चे और एक बात वहाँ प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक में यह भी फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक में चूँकि आप स्क्रीन पे दिखते हैं हु. तो आप बिल्कुल बिना संकोच के ये जान समझ लें कि आप दिखते कैसे हैं आ, कोई बात नहीं आप बहुत सुंदर नहीं दिखते लेकिन आपके व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना आवश्यक है इलेक्ट्रॉनिक के लिए जहां तक सोशल मीडिया की बात है वो तो उसके लिए तो कोई पढ़ाई वढ़ाई की आवश्यकता भी है नहीं अब तो हर गाँव में हर गली में बैठा हुआ आदमी किसी भी भी फेसबुक पे, पे, कहीं भी कुछ पोस्ट करता है ये बहुत आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार है मैं आपसे निवेदन करूं कि ये बहुत चिंता का विषय भी है एक चिंता का विषय भी है। कहीं जगह आपने देखा होगा कहीं गलत सूचनाएं व्हाट्सअप पे डाल दी गई और उन सूचनाओं का समाज को बड़ा नुकसान नुकसान हुआ कहीं पॉजिटिव भी हुआ कई कई देशों में लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से क्रांति कर दी बड़े बड़े आंदोलन कर दिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम दलित आंदोलन लिया गया वहाँ कोई नेता नहीं था कोई संगठन भी नहीं था केवल व्हाट्सएप पर एक प्रचार हुआ और बहुत सारी बसें जला दी गई बाजार जला दिए गए थाने जला दिए गए बड़ा हिंसक एक आंदोलन हुआ हुँ, हुँ, हुँ, उस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए।, चाहिए और यदि आप आ, सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मूल पत्रकारिता का जो सोच है पत्रकारिता का सोच है देश और समाज की सेवा हुँ, हुँ, हुँ, जो देश और समाज की सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से पत्रकारिता में जाए हाँ एक बहुत अच्छी बात और इस क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले बच्चों के लिए है यदि आप नेता बनना चाहते हैं <laughs> कल आप विधानसभा में जाना चाहते हैं <laughs> तो आप लोकसभा में जाना चाहते हैं आप मंत्री बनना चाहते हैं तो ये क्षेत्र उनके लिए भी बहुत अच्छा है इस क्षेत्र के माध्यम से लोग गए हैं बड़ी संख्या में लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं राष्ट्रपति हुए हैं बड़े पदों पर गए हैं तो ये अच्छा क्षेत्र है मैं कहूंगा अपने छात्र मित्रों से आएँ आपका स्वागत है इस अद्भुत क्षेत्र में जी जी रघुवंशी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये सब बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनको जो है अपना करियर के बारे में विजन क्लियर हुआ होगा और ख़ास करके मीडिया क्षेत्र में आना चाहते हैं तो किस तरह की बातें किस तरह के चैलेंजेस उनके पास आते हैं वो भी बातें आपने बताया और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत ही सुंदर माध्यम है एक जरिया है लोगों तक पहुँचने का लेकिन साथ में एक बहुत ही क्वेश्चन लेने वाली बात यह है अटेंशन देने वाली बात ये है, बात सावधान, ये है रहने सावधान रहने की बात, बात यह है कि हम सभी को मैसेज ऐसा होना चाहिए जो सबके हित में हो उस कल्याण की भावना हो किसी भी तरह का हिंसा का प्रवृत्ति उसमें से ना निकले ये बात ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आप अच्छे सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए फिर से मैं कहना चाहूँगा और चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर रघुवंशी जी से बात करेंगे कि पत्रकारिता में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग अच्छे सफल हुए उनकी कुछ बातें उनकी कुछ झलकिया सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो shahid hey. yeah नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे करियर इन मीडिया के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हमारे बीच में हैं रघुवंशी जी जिनसे बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि अभी हमारे मित्रों को खास जो विद्यार्थी मित्र करियर करना चाहते हैं अपना मीडिया के फील्ड में तो उन सभी के लिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए ताकि उनको मोटिवेशन मिले और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के नाम तो आपने ऑलरेडी बता दिया मैं चाहूँगा कि करंट सिनारियों में जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक में अपना सफल जीवन जी रहे हैं सेटिस्फेक्शन है उस जॉब से उनके बारे में बताइए जी आ, मैंने जैसा कहा एक बार फिर मैं वहाँ से प्रारम्भ करूँगा कि भगत सिंह भी पत्रकार थे सरदार भगत सिंह जो हमारी आज़ादी के आंदोलन के बड़े हीरो, हीरो हैं है। वो भी मूलतः पत्रकार थे उसके बाद के दिनों में गांधी जी मदन मोहन मालवीय आगे चलकर कर के अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ से होते हुए आप लोगों ने छात्रों ने कभी ज़रूर पढ़ा होगा हमारे देश में एक समाचार पत्र समूह है इंडियन एक्सप्रेस उसका हिंदी संस्करण निकलता है जनसत्ता के नाम से उसके एक बहुत शानदार संपादक प्रभाष जोशी जी जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा वो मूलतः गाँव से आए गाँव की आम बोलचाल की भाषा का उन्होंने पत्रकारिता में प्रयोग किया और बहुत सफल प्रयोग रहा वो बहुत प्रसिद्ध होकर के वो अब नहीं है हमारे बीच में आदरणीय राजनाथ सिंह सूर्य दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे उससे पहले मूलता वो पत्रकार हैं दैनिक जागरण और दूसरे समाचार पत्रों में उनके आलेख आज भी छपते हैं वो एक बहुत बड़े पत्रकार इस देश में हुए अभी के दिनों में भाई श्यामलाल यादव जी हैं श्यामलाल जी हमारे आज के अंग्रेजी के मीडिया की एक बहुत बड़ी पहचान है इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के चीफ एडिटर हैं उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं अपने अनुभवों पर पत्रकारिता के फील्ड में जाने वाले मित्रों को चाहिए कि उन पुस्तकों से भी लाभ ले सकते हैं जी भाई प्रबल प्रताप सिंह हैं टीवी चैनल है नेटवर्क एट्टीन उसके आज चीफ एडिटर हैं बहुत सारे पत्रकार जिनके मैं नाम ले सकता हूं आ, वो आज अपने अपने क्षेत्र में सफलता के साथ साथ समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं उनकी दिशा देने से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं समाज में कुरूतियाँ मिट रही हैं एक बात मित्रों ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप लोग यदि क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो केवल जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है केवल पास होने के लिए मत पढ़िए ज्ञान के लिए पढ़िए क्योंकि सही बात है पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया के क्षेत्र में ज्ञान ही हमेशा आपके काम आने वाला है बाकी क्षेत्रों में आपने किताबों में जो पढ़ा एग्जाम में जो आप लिखाए उससे जो डिग्री मिली उससे आपका काम दूसरे क्षेत्रों में शायद चल जाता होगा <laughs> यहाँ ज्ञान के बिना काम नहीं चलने वाला है तो खूब पढ़िए जीवनियाँ पढ़िए महापुरुषों की अपने इतिहास को पढ़िए और जो कमी आजकल की पत्रकारिता में कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है कि रिसर्च कम हो गई है अध्ययन कम हुआ है उसका आप भरपाई कर पाएंगे आने वाले पत्रकार साथियों का बहुत स्वागत है इस क्षेत्र में वो आएं और अगली पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करें बस मेरा यही निवेदन है सब लोगों से जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। वर्तमान समय में जो लोग अपने मीडिया के क्षेत्र में सफल हुए हैं उनके कुछ नाम आपने बताए हैं और वैसे कहा जाता है भारत देश वैसे मीडिया के साथ काफी पहले से जुड़ा हुआ है और सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं के आराध्य देव नारद है। जी हैं बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने, आपने तो प्रारंभ से ही प्रारम्भ कर दिया बिल्कुल उन्हें आप अगर याद कर लेंगे तो आपकी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है बहुत ही सरल और सुंदर हो जाएगा बस ये बात है कि कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव समाचारों से दूर रहना है या नेगेटिव चीज़ों को हम लोग अगर थोड़ा सा देखते भी हैं तो उसको कितने सुंदर ढंग से आपकी लिखी और आपकी सोच इतना सुंदर होना चाहिए सामने वाले को कहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी बराब है ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कहीं ना कहीं दृष्टिकोण हमारा बहुत विशाल होना चाहिए सबके हित में बात हो और बात भी बन जाए वो चीज़ें किस तरह से आप लिखते हैं किस तरह से बोलते हैं वो आपके एक जो है धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी जिस तरह से रघुवंशी जी जब बोलते हैं तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको सुनना पसंद करेंगे वैसे ही जब आप कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो एक पकड़ होनी चाहिए और सही बात सही ढंग से बताने का जो एक तरीका है उससे पकड़ने की उसे अनुभव में लाने की ज़रूरत है थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है जैसे कि उन्होंने आखिरी में कहा कि और सब जगह आप करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम पास कि आप निकल सकते हैं लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम पास होने के साथ साथ आपके साथ वो ज्ञान भी हमेशा रहना चाहिए तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए तो आपका करियर बहुत अच्छा है हो सकता है कि आप शुरुआत में जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे अच्छा लगा कि आप फुल टाइम के हिसाब से इसमें एंट्री मत कीजिए शुरुआत में सीखिए जिज्ञासा बना के रखिए और साथ में कुछ और भी अपने रोजी रोटी के लिए करते रहिए साइमन टेनिस लिए इसको करते जाइए और जब आपको लगता है कि इसमें मैं फुल टाइम एंट्री कर सकता हूँ तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस फील्ड में आगे बढ़िए क्योंकि वर्तमान में बहुत कॉम्पिटिशन है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आगे पीछे होती रहती हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने अंतरिक जो मूल्य है उसके साथ सौदा करना पड़े तो मुश्किलें होती है आप मर जाएंगे इसलिए वो चीज़ें ना हो जब तक आप उसमें पैर जमाएँ अच्छी चीज़ों को सोच के समझ के आप इस फील्ड में आइए बाकी इसमें एक सेवा का कार्य है शुरुआत से ही रघुवंशी जी इस बात को उठा के बोल रहे थे दो तीन बार उन्होंने यूज़ किया इस शीट को तो ये वही चीज़ है कि आप अगर सेवा के हिसाब से इसमें आना चाहते हैं तो उसी भाव से आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए और देश की सेवा के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपका बहुत बहुत स्वागत है और जाते जाते रघुवंशी जी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज ज़रूर कोट कीजिए हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ताकि वो अपने जीवन में सफल बने जैसा आपने कहा मैसेज तो आपने खुद ही दे दिया है कि सेवा का क्षेत्र है सेवा के मकसद से आइए एक चीज मैं जो अभी पत्रकार काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनसे भी कहना चाहूँगा और जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनसे भी कहना चाहूँगा जी जी कि पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व होता है समाज के सामने जिसकी लेखनी से जिसके बोलने से बहुत कुछ प्रभावित होता है हम्म तो पहले उसे संपूर्ण बनना पड़ेगा जी अभी ब्रह्म कुमारीज में मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसका भाव यही था कि पत्रकार पहले प्रज्ञावान बने एनलाइटमेंट हो जाए, प्रज्ञावान पर, बने परबुद्ध बने यदि वो खुद परबुद्ध होगा तभी वो अपनी प्रबुद्धता से समाज को बदल पाएगा समाज बदलेगा देश बदलेगा फिर पूरी दुनिया बदलेगी हम पूरी दुनिया में एक शांति का भाईचारे का एक संदेश दे पाएंगे मैं पत्रकारिता के जज्बे के लिए कुछ यूँ भी कह सकता हूँ कि सहारे मत ढूंढो, सहारे टूट जाते हैं क्या बात है? नदी के उस पार जाकर ये मत समझो कि किनारे जा बैठे नदी के उस पार जाकर ये, ये मत समझो कि, कि, कि किनारे, किनारे जा, जा बैठे जब लहरें जोश खाती हैं तो किनारे टूट जाते हैं <laughs> तो मित्रों आप वैसी लहरें बनिए और सारे किनारों को तोड़ने की सोच रखिए हम सब मिलकर के विश्व को एक सुंदर विश्व बना पाए इस भाव से इस दृष्टिकोण से आज आपसे विदा लेना चाहूँगा कभी फिर अवसर लगेगा आप लोगों से बात करेंगे ओम शांति जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बातें आपने की और बहुत अच्छे भाव प्रकट किए और जाते जाते जैसे आपने कहा उन चीज़ों को सुनकर मुझे लगा कि जैसे एक और लाइन आती है उसमें कि जिस जिस पर इस जग ने हँसा है जिस पर इस जग ने हँसा है उस उसने ही इतिहास रचा है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। इस भाव को हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आपकी लेखनी में आपके बोलने में वो ओजस्वता आ जाएगी जिससे लोग सुनकर सही बात को समझेंगे और सही चीज़ करने लगेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को अपने करियर में अच्छा करें अपना और देश का नाम रोशन करें और फिर से एक बार रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया